चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों न मैं तुमसे na zirose nami हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब आज थोड़ी बात हल्के फुल्की नहीं होगी आप आपको पहले से जरा समझा दिया कीजिए आप बोलने क्या जा रहे हैं आप तो बस माइक उठाते हैं और बोल रहे नहीं होगी हाँ. तो इसलिए आपको जो हंसी मजाक करना है ना वो अभी कर लीजिए और आपको मालूम है त्योहार का मौसम चल रहा है उसमें आप लोगों को दुखी क्यों करना चाहते हैं भैया हम दुखी नहीं करना चाहते है हम एक अहम मुद्दे पर लोगो को चाहते है की जब ये खाली समय मिलेगा ना तो उस अहम मुद्दे पर एक बार विचार जरूर करें यही समय था विचार कराने के हाँ, लिए। हाँ, का पटाखा अरे पटाखे और तो और मिठाई नमकीन बन रही होगी हाँ हाँ ठीक है भाई मिठाई नमकीन के साथ में थोड़ा सा कसैला स्वाद भी जरूरी होता है वैसे ये बात आपकी सही है सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे मजा नहीं आता है कुछ खट्टा हो कुछ मीठा हो कुछ कड़वा हो कुछ प्यारा हो चलिए साहब तो फिर अब कड़वे खट्टे मीठे की बात से मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते का गाना तो मशहूर और मारूफ था मगर भाई जवाब ज्यादा नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है कोई है न है तो, है तो। है तो और भी हसीन हो जाती है आपका क्या विचार है नहीं सब हमारा विचार बिल्कुल सही है और इसलिए मुझे आज आप थोड़ी बेहतर लगने लगी उन्होंने कहा ना जब रूठ जाते हैं तो रूठने पर थोड़ा बेहतर दिखने लगी। रूठे हुए भी नहीं ओके चलिए ठीक है साहब हसीन है तो भैया आज आपको बताए आज की बात शुरू क्यों हुई और कैसे हुई आज एक आर्टिकल आप लोग को पता है ना मैं एक बच्चे के लिए एडिटोरियल पढ़ता हूँ हर दिन तो उस एडिटोरियल को पढ़ के जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पता चला कि वो एडिटोरियल यूथेनेशिया के बारे में था यानी कि इच्छा मृत्यु या एसिस्टेड डेथ यानी कि जिसमें इच्छा मृत्यु के अलावा सहायता देकर मृत्यु की बात मतलब होती आप है आप स्वयं नहीं मर पा रहे हैं किसी के हेल्प ले रहे हैं भैया हमें मार डालो हाँ, ऐसा टाइप ऐसा टाइप हाँ, हम क्योंकि यूथनेशिया जो है वो हिंदुस्तान में आज भी गैर कानूनी है यानी कि यूथनेशिया इंडिया में परमिटेड नहीं है मगर इंडिया में एक चीज परमिटेड है वो है कि इच्छा मृत्यु यानी कि कोई ऐसे लोग जो जिनके बारे में यह तय हो कि उनको पीड़ा अधिक है और जीवन अधिक शेष नहीं है तो उनको मतलब उसमें कोई मरने में सहायता नहीं करते हैं मगर स्विच ऑफ किया जा सकता है या फिर उनका ट्रीटमेंट बंद किया जा सकता है शायद आप लोगों को याद होगा कि बंबई में एक नर्स जिनके ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ था और उनको कई अनेक वर्षों तक वेजिटेटिव स्टेट में जीवित रखा गया तो उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट तक एक मामला गया हाँ। जहां पर उन्होंने ये कहा कि साहब इनको आ, ये इच्छा मृत्यु दी जा सकती इच्छा मृत्यु मतलब वो नहीं इच्छा कर रही थी क्योंकि वो तो वेजिटेबल थी उनका ट्रीटमेंट बंद किया जा सकता है मतलब एक इस पर तो हिंदी फिल्म भी बनी बहुत है, है। खैर तो जब जब मैं इच्छा मृत्यु मृत्यु और सहायता प्राप्त की बात सुन सोच रहा था, मतलब जब बोल रहा था था मतलब बोल उस वक्त मुझे समझ में आया एक बात क्या संबंधों का भी यूथेनेशिया होता है यानी कि ऐसा कोई तरीका की जब कोई संबंध इतने दर्दनाक हो जाएं और जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश न हो उन संबंधों में आगे बढ़ने का कोई रास्ता न हो और वे संबंध बजाय लाभ के हानि पैदा करने लगे तो क्या उन संबंधों का यूथेनेशिया किया जा सकता है क्यों क्यों किया जा सकता है ताकि वो यूथेनेशिया जीवन के लिए इसलिए किया जाता है ताकि सफरिंग खत्म हो जाए। जिन देशों में अलाउड है, है है पर भी ऐसा कहा जाता है कि यदि जीवन की प्रत्याशा माह से अधिक नहीं है, और पीड़ा को शांत करने का कोई साधन नहीं है वहां पर यूथेनेशिया छह महीने से आगे जिएगा नहीं, आगे ओ, नहीं। ओ, ओ। तो सब कैनेडा है ऐसा एक देश स्विट्जरलैंड है और भी कोई देश है मुझे अब तो याद नहीं है मगर अब मैं वो नहीं कह सकता हूँ खैर तो साहब वहां पर होता क्या है कि उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए यूथेनेशिया का सहारा लिया जा सकता है तो अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या संबंधों को समाप्त करने के लिए भी यूथनेशिया लिया जा सकता है साहब देखिए इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यह बताता हूं इसका मतलब मेरे हिसाब से यह है कि गुस्से में नहीं या किसी भावना के अंतर्गत नहीं मतलब आवेश में मक, नहीं आवेश में समझ सोच समझ, के। सोच समझ से ये मानकर कि हम एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नहीं।, नहीं मगर हम जानते किसी संबंध को समाप्त कर रहे हैं। देखिए पर, है? पर बात यह हो रही है कि हम किसी भी किस्म के दुश्मनी को यानी जिसे कहते हैं ना रिजेंटमेंट एक दूसरे के प्रति या उस रिलेशन में टिटी आ जाए यानी कि एक तरह का जहर भर जाए हाँ। या आपका भावनात्मक रूप से डिके होने लगे यानी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के कारण अपनी ही नजरों में गिरने लगे या दूसरों की नजरों में गिरने लगे जब ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि उस रिश्ते को समाप्त करना उस दुख से के बजाय मतलब वो दुख नहीं देगा बल्कि एक तरह की दया होगी क्या कहती हैं आप हम तो ये कहते हैं कि ये अच्छा होगा जो दो पार्टीज हैं जो सफ़र कर रही हैं यानी जो दुख, उस दुख के साथ में चल, हर दिन बिता रही हैं दोनों को शायद थोड़ी शांति मिल जाएगी कि चलो प्यार से वो कहते हैं ना वो अफसाना जिसे अनजाम तक लाना ना वो जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा टाइप का हाँ बराबर और देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि ये जो विदा होगी यानी ये जो अलविदा होगा ये एक तरह का रिचुअल हाँ। यानी रिचुअलाइज्ड होगा ये यहाँ पर इस संबंध की समाप्ति को हाँ। हम एक एक परंपरागत तरीके से नहीं हाँ। मगर आप समझिए तो ऐसा कैसे नहीं डाइवोर्स को छोड़ दीजिए मेरा मतलब डाइवोर्स से नहीं है मैं ये शादी विवाह के संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं ओ, मैं किसी ओ, भी ओ, संबंध की बात कर रहा हूं हा, हा, यहां पर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है जहां पर कि आप सम्मान के साथ एक दूसरे को फेयरवेल कहते हैं सम्मान के साथ यानी कि, कि यहां पर क्या होता है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि दे आर वॉज ए रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप को आप नहीं चाहते कि वो रिलेशनशिप कड़वाहट में बदल जाए बिल्कुल सही। चूंकि आप उसको नहीं कड़वाहट में बदलना चाहते तो आप यह कहते हैं कि भाई साहब इसको समाप्त कर देते हैं मगर सवाल यह है कि ये जो समापन है क्या यह समापन हम सब स्वीकार कर पाते हैं मैं आपको सच बताऊं साहब मैं ये बात कहते रहा हूं यानी मुझे लगता है कि यह अच्छा है मगर मैं किसी भी रिश्ते को समाप्त करने की कल्पना भी नहीं कर पाता मेरी अगर, समस्या यह है मगर होता तो है ही ना श्रीमान जी रिश्ते समाप्त होते, होते हैं और देखिए यहां पर क्या है कि रिश्ते समाप्त होने में एक तरह का डिलीवरेशन इन्वॉल्व यानी कि हम जानते पूछते ये रिश्ते समाप्त करते हैं देखिए एक तो समापन ये होता है कि जब हम एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट कर जाएं। यानी वो ड्रिफ्टिंग क्या होती है वो ड्रिफ्टिंग होती है कि जब जैसे मतलब किसी दोस्तों में ही जब घोष्टिंग शुरू हो जाए मतलब एक दूसरे का फोन करना बंद हो गया एक दूसरे से मिलना बंद हो गया बात करना बंद हो गया तो क्या होता है वो रिश्ता अपने आप समाप्त हो जाता है मगर जब ये रिश्ता समाप्त होता है तो आपको एक शिकायत रहती है शिकायत रहती है कि साहब देखिए उन्होंने हमारे फोन का जवाब नहीं दिया वो हमसे मिले नहीं वो हमारे शहर में आए थे हमसे मिलने नहीं आए तो अब सवाल ये है कि अगर दूसरे पक्ष से आप पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों किया आपने तो उसके पास जवाब होता है कि भाई मैं क्या मिलता हूं उनसे पंद्रह साल से तो मिले नहीं हम लोग हमारे बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, नहीं। यानी कि एक होगा हो हो मिल मिलने आ, और फिर बता दें कि भैया शायद अब मुलाकात हो कि ना हो चलो पंद्रह साल तक तो मतलब पहले जितने भी साल तक आप दोस्त रहे बहुत अच्छे रहे फिर अभी मिले आप सोचिए हमारी जो दोस्त हैं शशि बाला सिन्हा इनको इनको चिट्ठी भेजने के लिए हम आपने क्या हेड पोस्टमास्टर तक को चिट्ठी लिखी थी कि ये इनका लेटर बॉक्स नंबर पोस्ट बॉक्स नंबर टेन धनबाद में जो है ये इनका एड्रेस है ये कहाँ है उनका हमें फॉरवर्डिंग एड्रेस बताइए तो उनका कोई जवाब नहीं आया था हम लोग की कोशिश और उन शशि सिन्हा ने कैसे ना कैसे करके फेसबुक पर देख के खोज कर आपको फोन किया था और आज वो दोस्ती फिर से हरी हो हाँ, तो देखिए इसका मतलब ये ये है है कि कि ड्रिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती समाप्त हाँ, हो गई हाँ। मगर ड्रिफ्ट करने का नतीजा सौ में से निन्यानवे बातों में अलग होना अलग, ही होता अलग हो जाता हाँ इंसान अलग हो जाता तो अपनी दुनिया में बिजी देखिए सब लोग अब यहां पर एक बात तो यह हो गई कि साहब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम पहले बात तो ये कह रहे हैं कि हम जानते बूझते कर रहे हैं हाँ। यानी कि एक डेलीबरेट एक्ट है और यहां पर कोई झगड़ा भी नहीं हुआ यानी ऐसा भी नहीं हुआ कि हम झगड़ा करके अलग हुए हूं अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर हम साथ रहें तो हो सकता है कि हम में से एक दूसरे के पर्सनैलिटी के ऊपर छा जाए हाँ। तो ऐसे रिलेशनशिप भी मुझे लगता है टॉक्सिक है हाँ। तो इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए यानी कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी बनी रहे हाँ। आपका अपना भावनात्मक जो रुझान है वो जैसा है वैसा रहे एक तरह से चाहे वो करते रह सके एक तरह से इसको इमोशनली आप अपना ध्यान खुद से रख रहे हैं हाँ। तो अगर मैं इमोशनली अपना ध्यान खुद से रख रख सकता हूँ इस संबंध को समाप्त करके तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर हालत होगी में भी लगता है कि मतलब घुट घुट के नहीं रहने और के तीसरी है तीसरी समाप्त, कर तो कर हाँ। हाँ। समाप्त करने से हुँ। उसको हुँ। कोई पीड़ा हो हाँ। क्योंकि ये संबंध जो टॉक्सिक हो जाएगा तो दोनों पक्षों को कष्ट होगा ना और जब मिलेंगे मिलेंगे। तो मिलेंगे। अच्छे अच्छे से मिलेंगे। हाँ, प्यार से से प्यार अब चूंकि मैं आपके मुद्दे पर आता हूं कि यही बातें आजकल आज के समाज में देखिए पहले की बातें अगर हम करें ना तो पहले समाज में विवाह संबंध तोड़ना बहुत कठिन कार्य था और सामाजिक रूप से भी ये बहुत अस्वीकार्य था हाँ। परंतु आज की तारीख में हाँ। ये काफी स्वीकार्य हो चुका है और मैं तो ये कहूंगा बहुत कॉमन हो गया है और बहुत ही कायदे से होने लग गया है अब वो नाटक ड्रामा फिल्मी नहीं मैं साथ यहाँ पर एक दूसरा ही उसका पक्ष लाना चाहता हूँ हाँ। यहाँ पर दूसरा पक्ष ये है कि आप देखते हैं बहुत से विवाह आज भी हाँ। तय किए जाते हैं बिल्कुल और साहब जब तय किए जाते हैं ना तो उन विवाहों में जो हैं यानी जिनका विवाह हो रहा है उनको अक्सर यह होता है कि, मौका दिया जाता है कि भाई आप बात कर लीजिए मगर वो वो जो मौका है ना वो इतना फॉर्मल होता है कि उस वक्त शायद नहीं करने का जो जो मैं कहता हूं राइट समझिए वो हमेशा ही एक पक्ष को होता है दूसरे पक्ष को नहीं करने का राइट बहुत ही कम होता है हमारे समाज में मैं ये बता रहा हूं हाँ। अब साहब सवाल यह उठता है कि अगर जो इस वक्त हम एक दूसरे का ध्यान रख सकें तो शायद यहीं पर वो संबंध समाप्त किए जा सकते हाँ। यानी कि यहाँ जब आप संबंध समाप्त करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तरह का इमोशनल बॉन्ड है जो क्रिएट होता है और आप दूसरे का ध्यान रखते हुए वो संबंध समाप्त कर सकते हैं आप सहानुभूति प्रेम सहयोग जो कहिए जो भी जो, उसका नाम दे हाँ। लीजिए वो उसके चलते so आप वो संबंध ऑलसो सरवाइव ही कैन ऑल पोथ ऑफ यू बिकॉज एट ए लेटर स्टेज ये संबंध जो है ये टॉक्सिक हो सकता है अब देखिए इसमें मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा ये केवल विवाह संबंधों में नहीं ये किसी भी संबंध में हो सकता है मान जी हम तो देखते हैं अपने ये इस कम्युनिटी में कुछ बच्चों को हमने देखा है जिनको हम अच्छे से जानते हैं हाँ की कि किसी मतलब कोई बच्चा जो की बहुत खुश और सबसे अच्छे से दो मिलने जुलने वाला है हाँ� और ग्रेजुअली उसकी किसी एक दूसरे एक ऐसे बच्चे से दोस्ती हो गई जो जो उसको बाकियों से काट के रख दे रहा है हाँ। तो अब हम हाँ समझ सकते हैं कि वो बच्चा कितना विवश है कितना इमोशनली वो क्लोज़ हो गया एक कैद हो गया जैसे कि उस नए बच्चे के व्यक्तित्व के कारण और वो बच्चा और किसी से न बोल रहा है ना खेल रहा है है नहीं तो अब सवाल ये की आपने रहा है। बहुत अच्छी बात कही ये बच्चे की बात ये बच्चे की बात कही तो, तो अब यहाँ पर हाँ। क्या किसी किस्म का यूथेनेशिया पॉसिबल है यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है।, है कैसे दैट इज व्हाट आई से नो वेट वेट वेट वेट दैट इज वॉट आई से यूथेनेशिया का दूसरा पार्ट असिस्टेड डाइंग यहां पर रोल आता है असिस्टेड असिस्टेंट एंकर यानी इस संबंध को समाप्त करने में का सहायता हाँ, देना अगर आपने हाँ, रियलाइज कर लिया है हाँ, कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रही है, हो है या हाँ, ये रिलेशनशिप किसी दोनों के लिए हाँ, एक अच्छा एंड नहीं दिखा रही है हाँ, तो संबडी विल हैव टू कम फॉरवर्ड To end हाँ, this. हाँ. अब यहां पर मैं एक और बात आपके सामने ले आता हूं हाँ. इसके साथ में देर इज समिंग कॉल्ड ए लिविंग तारीख में इंडिया में अलाउड है लिविंग विल का मतलब ये होता है कि जब आपको ऐसा लगे हुँ. कि आप केवल मशीनों के सहारे पर जिंदा रहेंगे तो आप ये पहले से ही विल कर सकते हैं हाँ. के साहब मेरे को वो सहायता जीने के लिए न दी जाए दिस इज कॉल्ड ए लिविंग विल इसमें देखिए चेंज क्या हुआ है hmm. 2023 के पहले hmm. ये परमिशन आपको मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ती थी ओके। okay. मगर अब क्या हो गया है कि एक नोटरी या गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर पर आप ये विल बना सकते हैं यार दो। और ये विल बना करके आप रख सकते हैं और ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको डिजिटल लॉकर है ना हाँ। आप उसमें रख सकते हैं इसको तो दो और इसको बना करके आप ये कह सकते हैं कि भाई जब ऐसा हो जाए तो कर लीजिएगा अब ये जो असिस्टेड डाइंग है ना यहां पर इसी प्रकार की एक विल की जरूरत है। वो विल कौन देगा वो विल वो बच्चा देगा। जो ये कहेगा कि साहब मैं इस रिलेशनशिप रिलेशनशिप ये जो टॉक्सिक है मैं इससे निकलना चाहता हूं मगर एक जस्ट अच्छा, वन वो बच्चा ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता वो बच्चा मजबूर है एग्जैक्टली exactly. तो इस बात को यहां पर इस असिस्टेंट डाइंग के लिए ट विल विल हैव टू बी एम्प्लॉइड बट जो परिवार, आपको समझना पड़ेगा यानी बात समझ में आनी चाहिए परिवार को समझ हाँ, यहां पर यहां पर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर बच्चे को ऐसा देख रहे हैं हाँ। तो समाज की हाँ। समाज से मेरा मतलब रैंक आउटसाइडर्स की भी हाँ। ये जरूरत है हाँ। दे हैव टू पॉइंट एट आउट टू द पेरेंट ताकि पेरेंट्स आर अवेयर दैट देर इज ए टॉक्सिक रिलेशनशिप तो क्या आपका ये मतलब है कि हम समझ रहे हैं जो नहीं समझ रहे एग्जैक्टली दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी because why I say this में यह बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि relation में toxicity आने से one personal Personality is dying. Right. तो आ, क्या आप आप तैयार हैं देखने के लिए कि कोई व्यक्ति अपने को धीरे-धीरे मार रहा है? नहीं। क्या समाज में रहते हुए हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम उसको देखिये यहाँ पर यह पीपिंग टॉम वाला कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं है मैं नहीं। किसी दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दे रहा हूँ मगर मैं किसी दूसरे को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता तो साहब ये एक मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है अच्छा भैया यहाँ पर इतनी बातें हो गई सीरियस हो गए और अब तो मतलब त्योहारों की भी बातें हो गई क्योंकि त्योहार आने वाले हैं हाँ, तो अरे हाँ भाई पलटा हाँ। खाया क्योंकि वो गाना इस हफ्ते वाला तो अभी सुनाया ही नहीं मगर वो गाना भी थोड़ा सीरियस है मगर बहुत पॉपुलर है तो, तो चलिए साहब ये रहा वो गाना आप गाना आप पहचानिए और मैं समझता हूँ कि इसके साथ ही क्योंकि मैं आपको सोचने का समय देना चाहता हूँ तो भैया सोच लीजिए विचार कर लीजिए और हाँ ये जो असिस्टेड डेथ है ना यानी असिस्टेड मरने का जो तरीका है इस पर ध्यान दीजिएगा खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा करना ही है क्योंकि हर सिचुएशन फर्क होती है hmm. मगर मेरी विल तो वाली। हाँ अब सवाल आता है ये जो विल है यानी लिविंग विल ये आपको प्रोफॉर्मा इंटरनेट पर बहुत से अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो मुझसे बताइएगा मैं आपको इसका प्रोफॉर्मा भी तो भेज सकता हूं अपना तो बना लिया जाए अरे भाई बनाऊंगा तभी तो भेजूंगा ना उपदेश बड़े हितकारी अरे भाई आप कम से कम कहावत तो सही कहिए ना ऐसे तो आप सही कर दिए विद्वान तो आप है हमने तो कहा कभी कभी हमने क्लेम किया है कि हम बहुत बुद्धिमान <laughs> तो आपने काफी खा खा <laughs> के अपनी बुद्धि पूरी कर ली है बुद्धि की जगह बिल्कुल खाली है ठीक है साहब चलिए तो फिर हम लोग चलते है और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपने अपना इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला तो धन्यवाद इसके लिए और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे शुभ शुभ धनतेरस दीपावली अभी से आप सबको बहुत मुबारक तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से। मुझे भी ते हैं कि ये जल्द पर हैं मेरे हमराह भी रसवाइयाँ हैं मेरे माजी की मेरे हमराह अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन वो अफसाना छोड़ना अच्छा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों चलो एक बार